सर्वाभूता मुक्त किमित्वात्म भेदन वर्व न भजन सर्वध्यक्ष तमें आत्म अहमस्में इसे आत्म अथवा भेदेन वर्व न भजन भिन्न वो अथवा भेदन किं भजनी करते हैं ऐसा संक्रम से कहते एवं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त नाम सर्वजंतु नत्म संतम नित्य हे शुद्ध हे ज्ञान रूपे नित्य मुक्त स्वभाव सर्वजंतु का आत्मा होता हुआ भी नहीं भजन करते अवजानती मूढ़ा परम नुमाश्रित मम परम मम भूतमे मूढ़षी तनुमाश्रित मामा मा माम परम भाव भूत महेश्वरम अजानत अवजानती मूढ़ अवजानती मानुषी तनुमासितं मनुष्य सर्वे में आसित है ऐसा मान करके मेरा जो परम भाव है भूत महेश्वरम भूताना न महेश्वरम परम भाव को नहीं जानते हुए अवज्ञा करते मूढ़ है भजन क्या करेंगे ठीक है विपर्यस्त बुद्धित्म भगवत अवज्ञा कारण भगवान की अवज्ञा करने का कारण क्या है विपर्यत बुद्धि बुद्धिर्षा बुद्धि भ्रांति इसलिए मूढ़ा भोग्रस्ता भगवत तो दे मनुष्य देह संबंधात मनुष्य देह संबंध कहना चाहिए जैसे मनुष्य है ये क्या भगवान है ऐसे कहते है। तस्मिन विपर्यास विपर्यास है मनुष्य जैसे वो मनुष्य हाथ पैर उनका हमारे हाथ पैर तो क्या भगवान है देह अस्मदाव देहता भगवत व्यावर्त अवजानी मनुष्य संबंधी तनु देहम आसिता मनुष्य संबंधी सर्वे आसित मनुष्य देहन व्यवहार अंत में था मनुष्य देह से व्यवहार करता हूँ तो देह तो अस्मदाधि भगवान का नहीं हम लोगों का मनुष्य मानते हैं मनुष्य मानते है ऐसे भगवान का नहीं है इसे मनुष्य सम्बन्धी निम तनुम देता मनुष्य देहन व्यवहार करते जानते भगवंतम अवजानताम अभिवेक मूला ज्ञान है तुम्हारा भगवान के अवज्ञा करने वाले में अविवेक अज्ञानम् अज्ञानम अविवेक है जिसका इसे अज्ञान कहते परम भाव अजानता परम क्या प्रकृष्टम भाव परम प्रकृष्ट भाव क्या परमात्म तत्व परमात्मा के वास्तव स्वरूप आकाश कल्पम व्यापक है आकाश हदपी अंतरतम आकाश के भी अंतरतम है आकाश के भी कारण आकाश के भी अधिष्ठान है उसको नहीं अजानता मम भूत महेश्वरम भूतमहेश्वर भूतानाश्वर सर्वूताम ईश्वर स्वूते महान ईश्वरी स्वत्मा स्वस्व ठीका ईश्वर अवज्ञान भगवंत अवजान हो गया ईश्वर अवज्ञा किम होती ईश्वरी अवज्ञासी क्या हो तदवज्ञान प्रतिबद्धभूत सूचया अवज्ञासी ईश्वरी की क्या हाँ अवज्ञान प्रतिबद्धबुद्ध अवज्ञान प्रतिबद्ध बुद्धिषा बुद्धि अवज्ञा से प्रतिबद्ध प्रतिबद्ध कारण क्या है सोचनीय शोच्या शोचनीय ततच तम अवज्ञान भाव वराकास्ते विचार सोचनीय अवज्ञान भावनेन आहता पीड़ित उसी युक्त प्रतिबद्ध इस शोचनीय भगवत अवज्ञाद हेतोर अवजानता भगवत के अज्ञान अवज्ञानी भगवत अज्ञाद हेतोरअवजानत भगवान के अज्ञान से ही कारण अवज्ञा करते जनता बरा कहा विचारे सोचिये शोचनीय क्योंकि सर्वपुरुषार्थ बाह्य आसपुर बाह्य हो जाएंगे हो जाते तथा हेतु सूचय अवज्ञान भाव प्रकृत से भगवत अवज्ञानम अनादरणम निंदन वगवान का अवज्ञान क्या है अनादर करना निंदा करना से भावना बार बार पौन पुण्य बार बार वो करेंगे वो क्या भगवान है वो तो हमारे जैसे मनुष्य है ऐसे बार बार करता न करते मनुष्य देवहार करते सर्व सर्वशक्ति माने सर्व रूप से किसी भी रूप से व्यवहार कर सकते उसमें तो निंदा करना बार बार करते करते पवन पुण्य तेन आता तजनित दूरी तो प्रभाव आते उससे पाप होता है पाप के प्रभाव से प्रतिबद्ध बुद्ध है बुद्धि में प्रतिबंध है ऐसे प्रतिबंध रहने से कुछ लोगों का ऐसे खंडन करना कुछ मत खंडन करना खंडन करना ऐसे करते करते स्वयं खंडित हो जाते अपना पुरुषार्थ कुछ नहीं किस की कोई हानि नहीं कुछ लोगों का ऐसा ही रहता है कुछ मत वाले बस उसको खंडन करने लग जाते हैं और कुछ नहीं प्रतिबद्ध बुद्ध पुरुषार्थ ऐसे भ्रष्ट होते है अवजानं भगवंतम अवजानता प्रश्न पूर्वकम शोचतम विषय देती भगवान की जो अवज्ञा करते हैं वो शोचनीय है इसके स्पष्टीकरण करते प्रश्न प्रश्न करके दिखाते कैसे सोचे है कथम प्रश्न है उसका उत्तर है मोघाशा मोखकर्मोघ मोघ जोघेत राक्षसी प्रकृति मोहिनींसिता मोघ आशा मोह है व्यर्थ है ऐसा जिनका मोह कर्माण उनका कर्म भी व्यर्थ है जो आशा का इच्छा करते आशा करते व्यर्थ है कर्म करते भी व्यर्थ होता है कर्म करने के प्रयास नहीं फल नहीं देगा परमात्मा की निंदा से मोह ज्ञान ज्ञान भी व्यर्थ है विचे त्रिता विचे चित्र भी ठीक नहीं काम करेगा राक्षसी में आश्रि चे प्रकृति में मोहिनी मोहिनी प्रकृति राक्षसी प्रकृति असूरी प्रकृति का असिध होकर के जाते मोह कर करने वाले राक्षसी की प्रकृति स्वभाव है असुर के प्रकृति दोनों प्रकार में आश्ध्य होकर करते कीका मुग में भाष्य में मोघ आशा वृथ आशा आशा करता आशीष आशीष हो ये शांत है मोगाशा मोह आशीष आशा ये शांत है मोगाशा इच्छा आशीष व्यर्थ है मुघासा ठीक है भगवान निंदा प्राणाम न काचित भगवान निंदा करने पर कोई भगवंत निंदन नैमित्तम बा कर्म अनुतिष्ठती तद अनुष्ठान से तेम प्रार्थना सार्थक हो सकती निंदा करने पर भी नित्य कर्म करते नैमित कर्म करेंगे उसके अनुसार से प्रार्थना सार्थक हो जाएगी ऐसा शंकांशिक तथा कर्म भी व्यर्थय यहाँ चोत्रादी तेरह अनुष्यमान कर्मा तीसा भगवत पर स्वात्म सवान मोघाव निष्फला कर्मा मोहकर्मा जो कर्म करते मोहकर्म मोघकर्म ये मोहकर्माण तो अनका कर्म व्यर्थ है अग्नोत्रादी कर्म करते हैं भगवत परिभागव का तिरस्कार अनादार के कारण स्वात्म सभी अभिज्ञान आत आत्म स्वरूप परमात्मा की अभिज्ञा से मुघानी निष्पल हो जाते परिभव क्या तिरस्करण और अवज्ञान अनादर अभज्ञाने अनादर और परिभव तिरस्कार तेसापी शास्त्रार्थ ज्ञान बता तद द्वारा प्रार्थना अर्थवत्व तो कहते हुए शास्त्र अध्ययन करेगी शास्त्रार्थ ज्ञान उनके प्रवचन करते अलग अलग पुस्तक भी लिखते अलग अलग बताते उसे प्रार्थना संख्या तथा मोघ ज्ञाना तथा मोघ ज्ञाना निष्फल ज्ञाना मोघ ज्ञाना के क्या पाठ है निष्फल ज्ञाना है एक कि में किसी मोघ निष्फल ज्ञान विशांति मोह ज्ञाना ये सब में नहीं है मोघ ज्ञान का अर्थ क्या निष्फल ज्ञाना ज्ञान अभी तेराम निष्फलम ठीक है टीका में तथा यौक्क विवेक साफलूर्वक विवेक करेंगे नायक विचार करते यौक्तिक विवेक से प्रार्थना सफल हो जाए इत्यासंख्यागत विवेकाश्ची विवेक क्या करेंगे उसमें बुद्धि नष्ट होती जाती है भगवान का निंदा कुछ करके किसी का निंदा करना खंडन करना ऐसे मान जिसका लगता है उसमें ही चलता है आ गया कि उसी निंदा करने में आनंद प्राप्त करते उसमें ही और कुछ अपना साधन, अपना सिद्धांत कुछ नहीं तो विवेक विवेका विगत विवेक न केवल उक्त विशेष नाम शाम जो कहा गया इतने ही मुखा मोह करना इतने केवल नहीं किन्तु वर्तमान देहपात अनंतरम ती क्रूर एवं प्राप्ति देहपाती के बाद प्राप्त करेंगे नीचे जो, नी, जो, जो नी कु, किंच ते, ते राक्षसिं राक्ष प्रकृति स्वभाव आसुरी असुराण प्रकृतिं मोहिनी मोहकरी देहात्म वादि देहात्म को मैने वाले आश्रित पीवा, पर चला। वाले होते। चेदन करो, वेदन करो, मारो, पील, खाओ, करो। एते वाले होते। सुति नाम लोका ये क्या ये सुति। मोह कर द्वे तुल्यम विशेषण प्रकृति, प्रकृति मोहिनी राक्षसी प्रकृति हो अथा तो आसूरी प्रकृति हो दोनों मोह करने वाले दोनों का विशेषण इसमें राक्षसी और आसुरी प्रकृति कैसे है छी पीव खाद प्राणी हिंसा रूप राक्षस का स्वभाव मारेन करो खाओ प्राणी हिंसा रूप ये सब राक्षस का स्वभाव अश्र का स्वभाव न दे न जुहुदी परश्रम दान नहीं हवन नहीं कर परसन कर ये अश्र स्वभाव तम गुण का थ्या ज्ञाने ये मिथ्या ज्ञान कराने वाले उत्तम एवं छिंदी इत्यादि ऐसे करने वाले क्रूर कर्म होते हैं है श्लोग के पुनर्भगवत भजनते ताना तो भगवान का भजन कौन करते हैं? ये पुनः श्रद्धा भगवत भक्ति लक्षण मुख्य मार्गे प्रभुता है ये श्रद्धा ही, है भक्ति स्वरूप मुख्य मार्गे वही भजन करते है महात्मा नुमा पार्थ दैवी प्रकृति माश्रिता भजंत अन्य मनसो भूता दिमा व्ययता बहुत महात्मा शब्द आता है यहाँ बहुत महान आत्मा ये शांत है महात्मा आत्मा तो सब का आत्मा महान है तो यहाँ आत्मा का अर्थ अंत को लेना अंत महान कैसे होगा महत्व कैसे होगा शुद्ध है कर्म आदि के द्वारा आदि के द्वारा शुद्ध है अंतिसका ये महात्मा शब्द का लक्षण है सर्वतो बहुत धन्यवाद महात्मा महात्मा दैवी प्रकृति में आश्रित दैवी प्रकृति को आश्रित हो करके भूतादिम अव्यय ज्ञात्वा अनन्य मनसो भजंती भूत के आदि अविनाशी कारण में जान करके अनन्या मन सह महात्मा न बनते अनन्न्य मन होकर मेरा ही भजन करते महान देखो ठीक महान आत्मा ये महात्मा न महान का प्रकृष्ट प्रकृष्ट क्या है यज्ञ आदि भी यज्ञ आदि यज्ञ आदि कर्म दान तप सेवा आदि सबसे शुद्ध होगा आत्मा का सत्तम सत्व शोधित है सत्वगुण शुद्ध हो जाता है रजगुण तमुगुण कम हो जाएगा तो सत्व गुण अधिक हो गया सत्व गुण शुद्ध होगा त्रिगुनात्मक है सत्वगुण शुद्ध होगा रजगुण तमुगुण बिल्कुल कम हो जाएगा तो शोधित होगा सत्व गुण अधिक हो गया तो अंत गुण शुद्ध है विपत्ति में आश्रित है उसको आश्रय करके भगवान भाष्यकार कहते है महात्मा नु अक्षुद्र चित्ता चित्तम ऐसा अंत क्षुत्र उनका चित्त क्षुद्र नहीं है अंत गुण अशुद्ध हो तो चित्रक्षित्र होता है नीचे भावना है, और विशाल हो जाता है जो शुद्ध हो जाता है महात्मा पार्थ तू दिया है तू शब्द अवधारणी महात्मा न एव ऐसे महात्मा नहीं भजन करते महान ईश्वरम पार्थ ईश्वर को भजन करते महान दैवी में प्रकृति माश्रिता क्या है देवान प्रकृति देवी प्रकृति देवताओं की प्रकृति प्रकृति देवदांग प्रकृति देवताकृति कैसा दया श्रद्धा ये दम दया श्रद्धा दैवी प्रकृति दैवी संपदे ये दैवी संपदे दया दैव आदि अहिंसा ब्रह्मचर्य सत्य ये दैवी लक्षण उसको आसिता सत भजंवे अन्य टीका मे अननेम प्रत्येक भूते मयि पर मनो ये व्याकृति अनन्मनस का अर्थकअिता अनस्म चेतो ते मनो यहाँ ते अन मनस्य बहुत अनस्म क्या है न क्या है स्वयं अन्न में प्रत्येयूते मे प्रत्येक अहमात्मा गुड़ाकेश से भि आत्मा सब के भूतमें स्थित अन्य नहीं तो प्रत्येक प्रत्येक में ही अन्या नयी तो अहमे प्रत्येकूते मई प्रत्येगात्मा मरस्व मनु यहामस्परा मैश्ही व्यपत्तिया व्याकृति अनन्यचिताचिता निकाज्ञाते सेवाते शास्त्रोपत्तिभा ज्ञावा तथ सेवन क्या सेवन भजन भजन सेवाया अज्ञात में सेवा भजन नहीं हो सकता है इसलिए पहले शास्त्र उपत्ति आदु ज्ञात तथा सेवं शास्त्र शास्त्र से श्रवण करते श्रवण करने पर शास्त्र का निश्चय होता है क्यूँकी यहाँ पहले आया है इधंतु तो तमम प्रवक्षा सुबह ज्ञानम विज्ञान सहित ज्ञान विज्ञान अनुभव के साथ ज्ञान कथन करने के लिए तो ये मुख्य ज्ञान ही है इसलिए भजन से या निधि ध्यान करते श्रवण मनन करने के बाद साधन चतुर्थ संपन्न होकर एक गुरु समीप में जाते है वेदांत तो श्रवण करते शास्त्र से श्रवण करने के बाद तो मनन करते तो इसलिए कहा शास्त्र उपपत्ति ध्यान शास्त्र से श्रवण उपपति युक्ति <-tri pallam> <युछत्य> दोनों के द्वारा ज्ञात श्रुति युक्ति से ज्ञान श्रवण मनन के द्वारा ज्ञान होने संशय नष्ट होता है तब निधि होता है तथा भूत क्या जूता के विभेदाद प्राणीना च आकाश अधिभूत लेना और जीव लेना भूत सब का अधिकारण मुझे जान करके अविनाशी को जान करके भजन करते श्लोक भजन प्रकार पृछती किस प्रकार भजन करते है? कथम उच्य कतम उसका उत्तर तत्कार प्रकार प्रकार कहते क्य भाव सततर्तयन सततव्रता नम सच मक्त नमस्त नित्युक्ता उपासते उपासते नमः सततम का मीर्तन सततम सततम् निष्ठ गुरु के पास जाकर वेदांतवाक्य विचार करके प्रणवज उपनिषद आवृत्ति रूप कथन करके मेरा ही ब्रह्म स्वरूप का कीर्तन करते ये कीर्तयन ते कीर्तन नहीं का क्या उसको मृदंग बजा करके नाचाना ये वही गुरु गुरुपति के बाद प्रणवज को उपनिषद आवर्तन करना यही उपनिषद चिंतन की यत्न कैसे करते गुरु सन्निधि में अथवा अन्यत्र वेदांत अभिरोधी तर्क के त्वारा तो अनुसंधान करना अप्रमाणिक शख्ञ निराकरण करने, करने के लिए ये माना नहीं पहले श्रवण करते है श्रवण वेदांत शास्त्र अध्ययन रूप श्रवण व्यापार ही है कीर्तन तो, श्रवण करते अध्ययन करते चिंतन करते यत्न करते है मनन करते मनन करके संस अप्रमाण संख्या नष्ट होने से क्रम संसद दूर होता है उसके बाद यतन तस्वता मनन नमस्त महा भक्त्या नित्य उतर उपास नित्य उतरे महाम भक्त्या नमस्त तो नमस्कार करते तो उपासना करते उपासना करते निधि करते नियुत होकर के सततम का तो सर्वदा निरंतर भगवंत ब्रह्मस्वरूप मीर्तंत मेरा कीर्तन ब्रह्मस्वरूप का कीर्तन वेदांत अध्ययन श्रवण चिंतन यथंत इंद्र उपसंहार सम अहिंसादि लक्षण इधर ही इंद्रिय का विषय से हटा करके सम दया अहिंसा आदि लक्षण से यत्न करते फिर मनन करते दृढ़ व्रता नमस्कार करते हृदय आत्मा हृदय में स्थित नमस्कार ये चिंतन करते नित्य निशंत सततन करतेणकाल में श्रवण करते समय वेदा उसकी आवृति चिंतन करती श्रवनावस्था उसके द्वारा शास्त्रगत संशय नष्ट होता है प्रमाण संशय नष्ट होता है कीर्तनम वेदांत श्रवणम प्रणवचप ये कीर्तन लक्ष्य का और कोई उसको मनन भी कहते वेदांत श्रवणम प्रणवचप कीर्तन हो गया आ, न, हाँ कीर्तन तो पहला में आ गया दूसरा है यथंत दृढ़ व्रत है व्रतम ब्रह्मचर्या आदि नमस्त मृत चेतसा प्रभिवंत चित्र ऐसी मेरे प्रति नम्र होकर नमस्कार करते भक्तिया परे न प्रेम पर प्रेम से युक्त होकर नित्य युक्त आसन तो श्रद्धा संयुक्त उपासना करते है ये श्रवण मन होने के बाद यदि आसन होता है तो चिंता ठीक ठीक होता है स्लोगो बोले उपासना कैसे उपास के परमात्मा चिंतन करे विजातीय प्रत्यय को छोड़ करके विजातीय प्रत्यय से व्यवहित नहीं होकर सीय प्रवाह से चिंतन करते ये निदिध्यासन ध्यास अर्थ में का निर्भित चिकित्सा चेत स्थापित से निसंदेह अर्थ में चेत स्थिर हो जाना ये निधि ध्यास उपास प्रकार किस प्रकार उपासना करते किस किस प्रकार इसका उत्तर थे ज्ञान है। उपासना प्रकार भेद प्रतिपेक्ष उपासना प्रकार भेद की जानने की पूछते हैं केन केन उपासनाथ श्लोक अवतरयती प्रकार भेद उपासन प्रकार भेद उपासना प्रकार भेद कथन करने के लिए आगे का श्लोक अवतरण करते है उच्यते ज्ञान यज्ञ यजनो मासते यजंत मक पृथ्वन पृथ्वेन बहुधा विश्व मुख्य बहुदसे मुखानये अन्े मजंत ज्ञान करते ज्ञानयर्तृ उपासना करते हैं एक पृथक भिन्न रूप से बहुधा बहुत प्रकार चिंतन करते हैं विश्व मुखम सर्व मुख सविश्वक चिंतन करते हैं विभिन्न प्रकार ज्ञानये यज्ञ ज्ञानमेव भगवत विषय यज्ञ तेना ज्ञानयत ज्ञान यज्ञ का यज्ञ के ऐसे टीका में इज्जत पूज्य थे परमेश्वर अन्य ज्ञान यज्ञ शब्द इज्ञते अन्य द्वारा यजधातु का अर्थ है पूजा है पूज्य परमेश्वर परमेश्वर की पूजा है ज्ञान यही परमेश्वर की पूजा है प्रथम तो पूजा है द्रव्य आदि के द्वारा पूजा है उपकरण के द्वारा ऐसे करने से अंतगुण शुद्ध होता है शुद्ध होने पर वैराग्य होने पर फिर मानस भी पूजा कर सकता है वस्तु के बिना भी पूजा कर सकता है मानस चिंतन करता है ध्यान एकाग्र होने पर फिर ज्ञान यज्ञ ज्ञान रूप पूजा सबसे श्रेष्ठ पूजा यदि ज्ञान यज्ञ ज्ञान ही यज्ञ ज्ञान यज्ञ न ज्ञान यज्ञ नज्ञान यज्ञ न यजंत पूजय त महान ईश्वर चन्नी ईश्वर की उपासना करते ईश्वर ची चकार अवधारणी ईश्वरको ईश्वर को त्यागम शर्शय अन्या का ध्यान छोड़ करके एक है। परमात्मा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं एक परमात्मा ही इसे चिंतन करते अन्याम उपासना परिद्यज उपास अन्य उपासना को छोड़कर के एक ही परमात्मा ही सब कुछ अन्े उपासना करने वाला अन्नी कौन ब्रह्म निष्ठा निष्ठा मावन ई अन्नी ब्रह्म निष्ठा ब्रह्म निष्ठा ये सन्तेष्ठा ब्रह्म निष्ठा उपासना करते और ज्ञान यज्ञ में भी ज्ञानये ज्ञानये ज्ञान विभिन्न प्रकार त्ञान एक परम ब्रह्म पर उपास ज्ञान एक ही परमात्मा ही और कुछ नहीं यही परमात्मा दर्शन ही ज्ञान यही ज्ञान यज्ञ उत्तमाधिकारी उपासन होता ये सब उत्तम अधिकारी के उपासन है एक ही परमात्मा ब्रह्म ज्ञान ही यज्ञ मध्यमान अधिकारी नाम उपासन प्रकार अमध्यम अधिकारी के उपासना के पृथक भिन्न रूप से उपासना करते हैं कैसे प्रत्यते हैं न आदित्य चंद्रादि भेदन भेद भगवान विष्णु आदित्य आदि रूप अवस्थित और परमात्मा ही अलग अलग रूप से रहता है और ये आदित्य चंद्रादि रूप से जो जो दिखते हैं सब भगवान विष्णु ही इस रूप से रहते हैं ऐसे करके उपासना करते हैं तो हम सिमर में चिंता नहीं हो तो सर्वत्र जो दिखता है वो परमात्मा ही सब कुछ है ऐसे उपासना करते हैं। में प्रकार अंतरण उपासना उधिरती है अन्य प्रकार उपासना करते केचि बहुधाव अवस्थित सगवान्ख सर्वतमुख कारख पाठेट बना सर्वतमुख कार मुखे विश्वपे विश्वपा के चिंतन करते तम विश्वपुख विश्व बहुधा बहु प्रकार उपास बहुत प्रकार उपाशन करते बहु प्रकार के बहु प्रकार अग्नि आदि अग्नि आदि पर ही ये तो उस प्रतीक अग्नि आदि इत्यादि को परमात्मा की चिंतन करते ये भी करते ने, ने ना ना, भी अभी ज्ञान यज्ञ में तो उत्तम अधिकारी कहा है मध्यम अधिकारी के लिए कोई अन्य प्रकार उपासना करते पृथक तुम अग्नि आदित्य से बहुत प्रकार विषय रूप चिंतन करते तो अलग अलग प्रकार उपासना करेंगे तो शंका करते भगवत एक विषय में उपासना तो एक भगवान विषय उपासना नहीं हुआ अग्नि आदित्य आदि अलग अलग उपासना हो गया <Cười pronounce> तो भगवान एक विषय उपासना नहीं होगा ये शंका करते यदि बहुत भी प्रकार उपास होते कथन तो हमे बहुत प्रकार से यदि उपासना करते तो आपका ही उपासना केस हुआ ऐसा शंका हमसे परमात्मा मैं मेय सर्व अहंक्रतुरहं यधम मंत्रो हम हमे वाज्य मंत्रो महमद निरहुसम क्रतु श्रुति में श्रोत क्रतू यज्ञ विशेष मे हूँ परम अहम यज्ञ स्मार्ते यज्ञ भी मैं हूँ सदा पितृग्र देते सदा अहम अहम औषधम साणी तो भोजन करते जो भी में ही हूँ मंत्रो हम मंत्र भी मैं हूँ अहम एवाज घृत भी मै हूँ अहम अग्नि हवन का अधिकरण भी मैं हूँ अहम हूतम हतम हवन कर्म भी मैं हूँ सर्वात्म में हूँ इसलिए जिस किस प्रकार कहीं भी मेरी उपासना कर सकते करते ही मेरा ही उपासना टीका प्रकार भेद महाय ध्याय भगवंता ध्यान तस् सर्वात्मकता द्वितिया अन्य प्रकार क्या ध्यान करने पर भी भगवान का ध्यान करते तमकता सर्वात्मक अतः अहम क्र तो यज्ञ शब्दोंपन दशन व्याचे अहम क्रतु अहम यज्ञ तो अहम क्रतु दाशामी कर्म भेदो श्रुति प्रति में कहा गया कर्म विशेष कृत अहमे यज्ञ अहमे अहम यज्ञ स्मारते में कहा गया किंच सदा सदा अन्नम अहम पितृभ्य सदा कर देते हैं, वो अन्न में अहम औषधम सर्व प्राणी यद अद्यते तद्धवाच्यम सब प्राणी जो खाते है वो औषध शब्द से कहा गया वो भी मैं सर्वात्मक है अथवा श्रद्धा सर्वप्राणी साधारण अन्न पहले तो श्रद्धा करें पितृका अन्न कहा गया औषध कह करें सर्वप्रणी का अन्न अथवा कहते श्रद्धा कह सर्वप्राणी साधारण अन्नमले ले सते और औषध शब्द से व्याधि व्या उपज व्याधि के लिए औषध भी मे हूँ मंत्रोहम मंत्री मेहू युभ्यो देवता दिए मंत्र के द्वारा पित्री के लिए हवि प्रदान करते देवता के लिए हवि प्रदान करते सहा, करके। अन्य अन्य करके। सो मंत्र बोल करके समंत्री में अहमे आज्यम हविश्चृतवी अभी भी आम अग्नि अग्नि यूयत स्वि अहमे अहम हु सर्वात्म ठीक का है मैं क्रिया कारक फल जातम भगवत अत ना समुदाय था कर्म भी कारक जितने कर्ण आदि करण है कर्ता अग्नि आदि जितने फल भी सब कुछ भगवान अत नहीं इसलिए जिस किसी के कहा भी भगवान का चिंतन उपासना करना सुकर सरल है जहाँ भी हो भगवान का चिंतन कर सकते हम उत्तम अधिकारी के लिए वैराग्य विवेक होने पर होगा ऐसा नहीं हो वासुदेव सर्वम सब कुछ परमात्मा है ऐसे चिंतन जहाँ जहाँ सर्वत्र एक परमात्मा ऐसी चिंतन विश्व रूप से हो अतः तो किसी किसी रूप को लेकर दृष्टिया उपासना करना ब्रह्म बुद्धि प्रतीक में भी ब्रह्म बुद्धि करते ब्रह्म बुद्धिया परमात्मा बुद्धि उपासना करना वो परमात्मा ही सर्वज्ञ सर्वशक्ति इसी दृष्टि से कहीं भी उपासना कर सकते परमात्मा सर्वज्ञ सर्वशक्ति जहाँ कहा उपासना करे परमात्मा बुद्धिया परमात्मा फल फ्ला देंगे फलम अथ उपत्ति ये फल कर्म उपासना का फल परमात्मा ही देते है वही सर्वज्ञ सर्वशक्ति फल दे सकते हैं इसलिए जिस कहा जैसा कैसे कहीं भी उपासना कर सकते हैं और जो नहीं जानकर अज्ञान से कुछ खंडन करते हैं वो व्यर्थ है उसे आया पाप होता है अनादर है कहीं किसी नाम किसी रूप का अनादर नहीं परमात्मा सर्वज्ञ सर्वशक्ति सर्व रूप से प्रकट हो सकते उसमें शास्त्रीय जो शास्त्र में आया वो ग्राह्य और अशास्त्रीय कुछ ना कुछ कोई किसको कोई व्यक्ति वो कहते हैं भगवान का अवतारा दूसरा ये ब्रह्मा का अवतारा क्यों कहता हम विष्णु का बता रहा ऐसे ऐसे लेकर के उनकी पासना करना क्या कह शास्त्र में जैसे कहा गया उसके अनुसार करना चाहिए अशास्त्रीय नहीं तो सर्वात्मक है जैसे श्रद्धा पूर्व को को कोई कहीं भी पासन करता है काशना आदि में लेकर के पूजा करता है तो भी परमात्मा फल पर देते किंतु किन्तु उसमें यदि विग्रह शास्त्रीय जैसे शालाग्राम लेकर पूजा की करते हैं। तो उसे होता है परमात्मा के लिए में कहा गया और उसके लिए कुछ प्राण प्रतिष्ठा कुछ किए बिना नर्मदा शिला ले उसमें कुछ कर्म की प्रतिष्ठा किए बिना ही वो आराध्य होते है इसी प्रकार शास्त्रीय करने से अधिक है और शास्त्र में जो अनधिकारी वो कही कर, करते है और कहीं भी करते श्रद्धा का फल मिलेगा किन्तु शास्त्रीय मार्ग से चलना चाहिए सर्वात्म परमात्मा कहते हैं और उसका नहीं समझ करके कुछ दुराग्रह कुछ मतों को लेकर के खंडन करके चलते हैं, स्वयं नष्ट होते स्वयं नष्ट होते किसी की कोई हानि नहीं ऐसे बहुत हो ये कली युग होने का ना ऐसा होता है शास्त्र में ऐसा आया कली युग आरम्भ होने पर सब जो कली के दू तो जाएंगे काम करो तो जा करके देखते है तो कहीं भी प्रविष्ट नहीं पाते सब लोग भजन शास्त्र चिंतन वेदांत स्वरण करते है फिर वापस जाकर कली को स्कंद पुराण में आया कली राजा के पास कहते हम प्रवेश नहीं कर पाते सब लोग वेदांत चिंतन करते हैं, भजन करते हैं। तो फिर ये कहते काम क्रोध लोग करते धारण करके जाओ धर्म का प्रचार करो धर्म का विरोध धर्म रूप बनाओ बना करके धर्म शास्त्र विरोधी धर्म प्रचार करो लोगों को उसमें अपने पीछे ऐसी ला करके लोगों को भ्रांति में डालो और धर्म से विरुद्ध लोग हो जायेंगे तो तुम्हारा तुम्हारी प्रवृत्ति होगी कली का प्रवेश होगा इस कंध पुराने आया ठीक है वो आकर के विभिन्न स्थानों स्थान प्रकट होकर के विभिन्न आचार्य रूप से प्रकट होकर के बड़े बड़े मतों से प्रचार करने लगे लोग उनके पीछे चलने लगे फिर धीरे धीरे धीरे शास्त्रीय मार्ग से दूर जब होते होते तो कली का प्रवेश होता है जितने शास्त्र से दूर दूर हटेंगे कली का इतना प्रवेश होता है <coughs> ये पुराने में आया श्लोको बोलो इतच भगवता सर्वात्मकम अन्मंत सर्वात्मक भगवानी से समझना से पिता।, पिता हमस्य जगतो।, जगतो माता धाता पिता वेद्यम पवित्र ओंकार रिश्सा यजुब माता जगत पिता जगतः इस जगत का जनक है मैं हूँ और माता भी मैं हूँ जन धाता कर्म फल देने वाले पितामह पिता मिता के पिता, पिता में हूँ वेद्यम जो विद्य है वही पवित्रम वही में हूँ पवित्र ओंकार भी मैं हूँ जो वेदित व्यज्ञ वे परमात्मा में हूँ पवित्र में हूँ ओंकार रिक्षा मे यज मैं ही हूँ सर्वात्म के में। पिता जनहित अहम अस्य जगत है जगत का माता का जनहित्री धाता है कर्म फल से धारण करने वाले प्राणी भी अभी प्राणी को देने वाले कर्म फल परमात्मा ही देते है पितामह पिता पितु पिता वेद्य मेदित व्यज्ञ वे परमात्म पवित्र पापन सौसे पवित्र कर्म कर अने का कारण पुण्य कर्म इन पिशुद्धि धर्मण पापम धर्म से पाप न श्रोता है धर्में पापनुदति पावन सौसे वेदिते वे ब्रह्मणि वेदन साधन ओंकार वेदिते वे ब्रह्म ज्ञान का साधन ओंकार तथ प्रमाण रिगादी ओंकार प्रमाण रिगादी चकाराद चकार से अथर्व अंग्रेस गृहंते सब कुछ सर्वात्म में वचन यह जो रिक्शा में अयोध्या है मंत्र है रिक होता है नियत अक्षर पादा निश्चित तो अक्षर में पाद हो तो रिक है श्लोकात्म को यज होता है गद्यात्मक पाद में नियत अक्षर ने अनियत अक्षर अवसान ठीक है यज है अवसान में होता है रिक्शा में आरोह करके गान गीत मात्र है ये सब मंत्र है भगवत सर्वात्मक न भगवान सर्वात्म उसके दूसरे हेतु किंच गतिरि गति प्रभु साक्षी निवास शरण सुहृत रलय स्थान निधान बीजम साक्षी निवास गति ही गम्य गति फल कर्म फल भर्ता भरण पोषण करने वाले भी प्रभु ही स्वामी सब साक्षी प्राणियों के कर्मों पुण्य पाप का साक्षी निवास सब का आश्रय पानी विषय में मेरे में आश्रित है शरणम सब जो कष्ट से पीड़ित है उनका शरण में पीड़ा नष्ट करने वाले हूँ सुहृत है बंधु प्रत्युपकारी की अपेक्षा नहीं करेगा उपकार करने वाले सुहूत अन्य तो अपेक्षा तो कर करता है उपकार की अपेक्षा नहीं करेगी उपकार करने वाले होता है सोहत प्रभाव उत्पत्ति कारण प्रयोग भी मेरे में स्थानम स्थिति भी मेरे में निधान निधि जो निधान होता है निधि स्थापन करते अन्य समय होता है अव्यय बीजम सबका अविनाशी कारण टीका गम्यते इति प्रकृति विले कर्म फल गम्यते इति गति कर्म प्रकृति विले कर्म उपासना का फल है प्रकृति में होना प्रकृति का जो उपासना करते हैं असम्भूति उपासना वो प्रकृति में लीन हो जाते हैं प्रकृति में लाय होकर बहुत काल ऐसे ही रहेंगे जैसे सुश्रूचि में रहते हैं ऐसे प्रकृति लाय होकर बहुत काल रहेंगे तो वो भी कर्म उपासना का फल है उपासना का फल है वहां तक तो सब गति लेना ब्रह्मा बन जाना प्रकृति में लय होना सरकार दी जाना ये सब गति गति काम फलम कर्म फलम आगे भरता पोष्टा भरण पोषण करने वाले पोष्टा है ठीक है पोष्टा मतलब कर्म फल से प्रदाता कर्म फल देने वाले आगे प्रभु कारमी साक्षी प्राणीनाम कृताकृत से जो क्या है नहीं क्या है पुण्य पाप सौ के साखी निवास जमीन प्राणीना प्राणी नो निवसती प्राणी वास करते जिसमें वो तो निवासे और शरण आरता नाम मत प्रपन्ना आरती हर आर्त जो पीड़ित है उनके आरती कष्ट गरण करने वाले टीका में दिया है पोष्टा पोस्ट, कर्म फल से प्रदाता कार्य करण प्रपंच से अधिष्ठान मित्र निवास ये कार्यकर्ण प्रपंच का अधिष्ठान परमात्मा निवास है जिसमे निवास करते दुखम अश्मिन में आसित है शरण ये शरण है जिसे दुःख नष्ट हो जाता है परमात्मा के द्वारा सुहूर्त के प्रत्युपकार अनपेक्ष भाषा में उपकारी की अपेक्षा नहीं करेगी उपकार करने प्रभाव क्या उत्पत्ति जगत प्रभव अस्माजगतिम आदाय जगत जिस उत्पन्न होता है प्रभवती अस्मा जगत प्रभव उत्पत्ति जगत कारण कारण से कथम अभ्य भाष्य में प्रलय प्रलयती प्रलय सौका प्रलय होता है तथा ठीक है स्थान शोकाश्रमें निधन निक्षेप निधि करते कालांतर उपभोग्यम प्राणीनाम अन्य उपभोग्य प्राणी निधि जितने कर्म करते हैं पुण्यदि कर्म उस परमात्मा रखते समय पर फल देते हैं। जगत आदि उत्पत्ति का कारण प्ररोह धर्मी प्ररोह हो उत्पत्ति वाले धर्मियों का प्ररोह का कारण बीज में बीज को कहा क्या अव्यय अविनाशी याव संसार भावित अव्यय अव्यय बीज तो तो तो है जब तक संसार है बीज कारण नष्ट नहीं होता है कारण बीज तो के होगा संसार तो जब तक तो संसार तो तो तो है कारण मंत्रण कार्य कदाचित उद्देश्य किंग कारणेन कारण हमेशा क्यों कारण के बिना भी, भी कार्य हो जाए कैसे आशंका अनु नही अबीज किंचित प्ररो कोई कार्य उत्पन्न होता है बीज की महीना ऐसा नहीं होता है इसलिए कारण हमेशा रहता है टीका में माँ बोलता संसार दशा में वो कदाचित कार्य उत्पत्ति तो संसार अवस्था में कोई कार्य की उत्पत्ति नहीं हो कारणों को नित्य मानना क्या जरूरत है इतिहास संख्या नित्य प्ररोह दर्शनार्थ नित्य कार्य होता है इसलिए बीज संतति न बेती गम्य थी बीज का प्रभाव चलता है बीजे की संतति एक व्यक्ति बीज व्यक्ति अनित्य बीज कार्य के पहले कारण बीज से अंकुर अंकुर से बीज ऐसे होता है कोई है कि बीज व्यक्ति अनादि नहीं अथवा नित्य नहीं क्योंकि संतति नित्य है बीज संतति बीज संतति नष्ट नहीं होता है ठीक है कारण व्यक्ति नाशम अंगीकृत कारण व्यक्ति बीज का तो नाश हो जाएगा क्यों उसके पहले अंकुर उसके पहले बीज उसके पहले अंकुर इस प्रकार ये संतति प्रवाह नित्य अनाधिकाल से कारण व्यक्ति नाश को मान करके तब अन्यतम व्यक्ति शून्य तम पूर्व से नाश्ति कोई अन्यतम व्यक्ति बीजे व्यक्ति नहीं रहा पूर्व में ऐसा नहीं कोई एक ही व्यक्ति नष्ट होते उसके पहले कुछ व्यक्ति थी उसके पहले कुछ व्यक्ति थी जिस शंकर हुआ उसके पहले कुछ व्यक्ति थी जिस बीजे व्यक्ति ऐसे अनाधिकल से कारण ऐसे पुण्य होता है सर्र बनता है फिर शरीर से पुण्य पाप करता है अभी जो शरीर में मिला पूर्व पुण्य पाप फल कर्म है कारण पूर्व पुण्य पाप करने के लिए और इसके पहले शर्र था उसके पहले पुण्य पाप इसे अनादिकाल से चलता है इसलिए संतति अनादि अन्यतम व्यक्ति शून्यतम पुरोकाल से पूर्व पुरो में कोई बीज व्यक्ति नहीं थी ऐसा नहीं सिद्धावत कृत्यीज संतति न व्यक्ति गम्य इसलिए अव्यय षण मित्र शं